श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद 101 सौ एक श्री रामकृष्ण तथा मायावाद पहला दक्षिणेश्वर मंदिर में मनमोहन महिमा आदि भक्तों के साथ चलो भाई फिर उनके दर्शन करने चलें उन्हीं महापुरुष बालक स्वरूप को देखें जो माँ के सिवा और कुछ भी नहीं जानते जो हमारे लिए ही शरीर धारण करके आए हैं वही बतलाएँगे इस कठिन जीवन समस्या की पूर्ति कैसे होगी वे सन्यासी को बतलाएँगे और गृहस्थ को भी बतलाएँगे उनका द्वार सभी के लिए खुला हुआ है वे दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में हमारे लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं चलो चलकर उनके दर्शन करें वे अनंत गुणों के आधार हैं वे प्रसन्न मूर्ति हैं उनकी बातों को सुनकर आँखों से आंसू बहचलते हैं चलो भाई वे अहेतुक कृपा सिंधु हैं प्रिय दर्शन है ईश्वर के प्रेम में दिन रात मस्त रहने वाले उन सहास्य मूर्ति श्री राम कृष्ण के दर्शन कर हम अपने इस मनुष्य जन्म को सार्थक करें आज रविवार है छब्बीस अक्टूबर अठारह कार्तिक की शुक्ला सप्तमी हेमंत काल है दिन का दूसरा पहर है श्री कृष्ण अपने कमरे में भक्तों के साथ बैठे हुए हैं कमरे के साथ मिला हुआ पश्चिम की ओर अर्ध गोलाकार एक बरामदा है बरामदे के पश्चिम और बगीचे का रास्ता है जो उत्तर दक्षिण की ओर गया हुआ है रास्ते के पश्चिम ओर फुलवाड़ी है। आगे पवित्र सरला जानवी दक्षिण वाहिनी हो रही है भक्तों में से कितने ही आए हुए हैं आज आनंद का हाट लगा है आनंद में श्री राम कृष्ण का ईश्वर प्रेम भक्तों के मुख्य दर्पण में प्रतिबिंबित हो रहा है कितना आश्चर्य है केवल भक्तों ही के मुख दर्पण में नहीं बाहर के उद्यानों में वृक्ष पत्रों में खिले हुए अनेक प्रकार के फूलों में विशाल भागीरथी के हृदय में सूर्य की किरणों से दीप्तिमान नीलिमा में, नीलिमामय मंडल में भगवान विष्णु के चरणों से च्युत हुई गंगा जी के जलकणों को छूकर प्रवाहित होती हुई सीतल वायु में यही आनंद प्रतिभाषित हो रहा था कितने आश्चर्य की बात है मधुवत पार्शिवम रजह सचमुच उद्यान की धूल भी मधुमेह हो रही है इच्छा होती है गुप्त भाव से या भक्तों के साथ इस धूल पर लोट पोट हो जाए इच्छा होती है इस उद्यान के एक ओर खड़े होकर दिन भर इस मनोहर गंगवारी के दर्शन करें इच्छा होती है लता गुल्म और पत्रपुष्पों से लदे हुए सुशोभित हरे भरे वृक्षों को अपना आत्मीय समझ उनसे मधुर संभाषण करें उन्हें हृदय से लगा लें इसी धूल के ऊपर से श्री रामकृष्ण के कोमल चरण चलते हैं इन्हीं पेड़ों के भीतर से वे सदा आया जाया करते हैं इच्छा होती है ज्योतिर्मय आकाश की ओर टकटकी लगाए हेरते रहें क्योंकि जान पड़ता है भूलोग और ज्योलोग दोनों ही प्रेम और आनंद में तैर रहे हैं श्री ठाकुर मंदिर के पुजारी दरवान परिचारक सबको न जाने क्यों आत्मी कहने की इच्छा होती है क्यों यह जगह बहुत दिनों के बाद देखी गई जन्मभूमि की तरह मधुर लग रही है आकाश गंगा देव मंदिर उद्यान पथ वृक्ष लता गुल्म सेवकगण आसन पर बैठी हुई भक्त मंडली सब मानो एक ही वस्तु से बनाए हुए जान पड़ते हैं जिस वस्तु से श्री रामकृष्ण बनाए गए हैं जान पड़ता है ये भी उसी वस्तु से बनाए गए हैं जैसे एक मोम का बगीचा हो पेड़ पल्लव फूल फल सब मोम के बगीचे के रास्ते बगीचे के माली बगीचे के निवासी बगीचे के भीतर का गृह सब मोम के यहाँ का सब कुछ मानो आनंद ही से रचा गया है श्री मनमोहन श्रीयुक्त महिमाचरण और मास्टर वहाँ बैठे हुए थे क्रमशः ईशान हृदय और हाजरा भी आए और भी बहुत से भक्त बैठे हुए थे बलराम और राखाल इस समय वृंदावन में थे इस समय कुछ नए भक्त भी आते जाते थे नारायण पलटू छोटे नरेंद्र तेजचंद्र, विनोद हरिपद बाबूराम कभी कभी यहीं आकर रह जाते हैं राम सुरेश केदार और देवेंद्र आदि भक्तगण प्रायः आते हैं कोई एक हफ्ते के बाद कोई दो हफ्ते के बाद लाटू यहीं रहते हैं योगिन का घर नज़दीक है वे प्रायः रोज आया जाया करते हैं नरेंद्र कभी कभी आते हैं आते ही आनंद का मानो हाट लग जाता है नरेंद्र जब अपने उस देव कंठ से ईश्वर का नाम गुण गाते हैं तब श्री रामकृष्ण को अनेकों प्रकार के भावों का आवेश होता रहता है समाधि होती है जैसे एक उत्सव हो श्री रामकृष्ण की बड़ी इच्छा है कि लड़कों में से कोई उनके पास रहे क्योंकि वे शुद्धात्मा हैं संसार में विवाह आदि के बंधनों में नहीं पड़े बाबूराम से श्री राम रहने के लिए कहते हैं वे कभी कभी रहते भी हैं श्रीयुत अधरसेन प्राय आया करते हैं कमरे के भीतर भक्तगण बैठे हुए हैं श्री राम बच्चे की तरह खड़े होकर कुछ सोच रहे हैं भक्तगण उनकी ओर देख रहे हैं श्री राम मनमोहन से सब राम राय देख रा, राम में देख रहा हूँ तुम लोग सब बैठे हुए हो देखता हूँ सब राम ही है एक एक अलग अलग मनमोहन राम ही सब हुए हैं परंतु आप जैसा कहते हैं आपो नारायण जल नारायण है परंतु कोई जल पिया जाता है किसी जल से मुँह धोना तक चल सकता है और किसी जल से बर्तन साफ किए जाते हैं श्री राम कृष्ण हाँ परंतु देखता हूँ वे ही सब कुछ हुए हैं जीव जगत वे ही हुए हैं यह बात कहते हुए श्री राम कृष्ण अपने छोटी घाट पर जा बैठे श्री राम महिमा चरण से क्यों जी सच बोलना है इसलिए मुझे कहीं शुचिता का रोग तो नहीं हो गया अगर एकाएक कह दूं कि मैं ना खाऊंगा तो भूख लगने पर भी फिर खाना ना होगा अगर कहूं झाऊ तल्ले में मेरा लोटा लेकर अमुक आदमी को जाना होगा तो यदि कोई दूसरा आदमी ले जाता है तो उसे लौटा देना पड़ता है यह क्या हुआ भाई इसका क्या कोई उपाय नहीं है साँस भी कुछ लाने की शक्ति नहीं पान मिठाई कोई वस्तु साँस नहीं ला सकता इस तरह संचय होता है ना हाथ से मिट्टी भी नहीं ला सकता इसी समय किसी ने आकर कहा महाराज हृदय यदु मल्लिक के बगीचे में आया है फाटक के पास खड़ा है आपसे मिलना चाहता है श्री रामकृष्ण भक्तों से कह रहे हैं हृदय से जरा मिल लूं। तुम लोग बैठो यह कहकर काले रंग की चट्टी पहनकर पूर्व वाले फाटक की ओर चले साथ में केवल मास्टर हैं लाल सुरखी की राह राह है उसी राह से श्री कृष्ण पूर्व की ओर जा रहे हैं रास्ते से खजांची रास्ते में खजांची खड़े थे उन्होंने श्री राम कृष्ण को प्रणाम किया दाहिनी ओर आंगन का फाटक छूट गया वहाँ लंबी दाढ़ी वाले सिपाही बैठे हुए थे बाई ओर कोठी है बाबुओं का बैठक खाना पहले यहाँ नील की कोठी थी इसीलिए इसे कोठी कहते हैं इसके आगे रास्ते के दोनों ओर फूल के पेड़ हैं थोड़ी ही दूर पर रास्ते के बिल्कुल दक्षिण ओर गाजी तल्ला और काली मंदिर का तालाब है पक्के घाट की सीढ़ियाँ दिखाई पड़ती हैं क्रमशः आगे पूर्व द्वार आया उसके बाईं ओर दरवान का घर है और दाहिनी ओर तुलसी का चौरा उद्यान के बाहर आकर देखा यदु मल्लिक के बगीचे के फाटक के पास हृदय खड़ा था